यज्ञ पोत्री के द्वारा भगवान शिव के दर्शन अनंतर उस यज्ञ पोत्री ने सिर पर चंद्र का स्पर्श करने वाले सर्व के रूप वाले उमापति महादेव का दर्शन किया। उनका सरूप लंबी नाक और नखों वाला था, तथा काले अंगार के समान प्रभाव से युक्त था। उनका मुख दीर्घ था, महान शरीर से समन्वित था और उसमें आठ द जटाएं धारण करने वाली मूछें थीं और लंबे कानों वाला परम अधिक भयानक स्वरूप था इसके चार पद प्रस्त भाग में थे और चार अधर में थे वह महान घोर शब्द कर रहे थे तथा बारंबार उछाल खा रहे थे इसके अनंतर आगमन करते हुए उनको देखकर तो तुरंत ही क्रोध से दौड़ लगा रहे थे शुभ्रत कनक और घोर व फिर तीनों भाई महान शरीरधारी सरब के समीप में आ गए थे और उन्होंने एक ही साथ पौत्र घातों से उत्थेप किया था जो कि महान बल से समन्वित थे। वे सब जितने प्रमाण वाले सरब था उतने ही प्रमाण वाले उस सरब में हो गए थे वे तीनों पौत्री माया के द्वारा सरब के उपेक्ष अवसर पर बन गए थे वह सरब पृथ्वी के भा� पतित हो गया था। मकरों के निवास स्थान सागर में सुब्रत कनक और भूर के गिर जाने पर बराह भी अपने पुत्रों के इश्नेह से वशीभूत होकर और क्रोध से हे दुजो, दुजोस्तमों उछाल खाकर सहसा उस जल से समुदाय वाले सागर में गिर गया था। उस समय में सब बराह और सरब उछाल खाते हुए दिव्य लोक में सब देवों का और समस्त नक और कुछ भूमि में नियत हो गए थे और उनमें कुछ देव ज्ञान से संबंधित थे जो महर लोक का समपासर ग्रहण करके वहाँ पर स्थित हो गए थे हे दोज स्रेष्ठों न क्षत्र विमान से महीवल में पतित हो गए थे वे सब ज्वालाओं की मालाओं से समाकुल दिखलाई दे रहे थे उनके उत्पन्न में जो बेग था वह बहुत ही अधिक दा� उस बायु से प्रेरित हुए पर्वत पृथ्वी तल में गिर गए थे और कुछ पर्वत पुनः पर्वतों में पतित हो गए थे वह वर्षों का और जंतुओं का विवर्द्ध करके बारंबार निपातित हो गए थे कुछ तो पर्वतों के आघातों से मही तल में निर्माण हो गए थे उन पर्वतों ने गमन करते हुओं ने बहुत सी प्रजाओं का भगन कर दिया था ब उनसे सदृश्य होते हुए अर्थात रगड़ खाते हुए अन्य पर्वत गमन करते हुए से प्रतीत हो रहे थे अंबी निधि में पतित हुए बराहों से और सर्व से दिखाई दे रहे थे महान ऊंचे पर्वतों से जल की राशियां उच्छिप्त हो गई थीं एक ही क्षण में सब सागर बिना जल वाले हो गए थे क्योंकि वे सब जल की राशियों समुद्रपत्ति उपलावित हुई समस्त प्रजा एक ही छंद में छाये को प्राप्त हो गई थी पलवमान होती हुई अर्थात डुबकियां खाती हुई प्रजा सभी ओर से क्रियामार्ग हो गई थी उस समय में बहुत ही अधिक करुण दृश्य हो गया था मरने वाले लोग परस्पर में बिलाप कर रहे थे कुछ लोग कह रहे थे कि हां पिता हां माता हाता हासुता इस प्रकार से कहते हुए करुणा पूर्वक विलाप कर रहे थे जिस देश में बराहों के साथ सर्व निपातित हुआ था यहां पर ही अधो भाग में गई हुई पृथ्वी पादों के वेग से बेदारित हो गई थी दूसरा पृथ्वी का प्रांत पर्वतों के साथ उत्थित हुआ था जन लोकों में उनके प्रवंजनों का सृजन किया था उस समय में सर्व ने को संयुक्त पृथ्वी रेणी की ही भांत देखा था, वह विस्मय से आविष्ट हुआ, भीतर भ्रांत एवं पीड़ित था। इसके अनंतर पौत्री गण ने सब पौत्र घात से युद्ध करने लगे थे, तथा उन्होंने खुरों के प्रहरों के द्वारा, डाड़ों से और महान दारों गात्र से, क्षेत्रों से ही युद्ध किया था। इसके अनंतर एक ही उस महान सर्व उन्� देखण नक्षत्रों से खुरों से लांगुल के प्रहारों के द्वारा और महान शब्द वाले टुंडा घाटों से चारों ओर उन पौत्रियों के साथ लड़ा था अर्थात उसने युद्ध किया था उनके प्रहारों से बेगों से भ्रमणों से और गमनागमनों से आसफोटतों से तथा आरवों से प्रथक-प्रथक देह के पातों से पाताल में समस्त पन्नक इसके उपरांत वे सब सागर का परित्याग करके पृथ्वी के मध्य में समागत हो गए थे, ये परस्पर युद्ध करते हुए रह रहे थे, फिर ये पृथ्वी सम हो गई थी, शेष भगवान भी बड़े भारी यत्न से बल के साथ कक्षब को अवदष्ट करके भग्न सीर्स वाले प्रत्यापेद होते हुए बड़े-बड़े दुख के साथ इन पृथ्वी को धारण करने � अनंत के वामनी भूत होने पर और पृथ्वी तल के समत्व को प्राप्त हो जाने पर सागरों के और पर्वतों के चलायमान होने के क्रीट के विनष्ट हो जाने पर विपौत्री सर्वों के युद्धमान होने पर सागरों के द्वारा संपूर्ण जगत के आलुप्त होने पर उस समय में जलमय में चिंता से आविष्ट सुर पितामह भगवान श्री हरि से समस्त भुवन विध्वंस हो गया है यह पृथ्वी असीर्ण हो गई है और इस तथा जंगम चेतन नष्ट हो गए देव गंधर्व दैत्य सरीस्रप के ही धनवाले वाले सब हे जगत के नाथ इस जगत में विध्वंस हो गया है आप ही सब के पालन करने वाले और आप ही जगत के प्रभु अर्थात स्वामी हैं इस कारण से हम आपको इस पृथ्वी आप स्वयं ही इसका उपसंहार करिए हे महाबाहो चर और अचरों के साथ इस पृथ्वी को संस्थापित करिए मारकंडे महर्षि ने कहा उन भगवान जनार्दन ने इस ब्रह्मा जी के वचन का श्रवण करके अच्युत प्रभु ने उस समय में सबकी संस्थापना करने के लिए यत्न किया था इसके उपरांत भगवान श्री हरि रोहित मत्स्य के रूप करने वाले सात मुनियों को धारण करने वाले हुए थे वे श्रौति की रक्षा के प्रयरण होकर जगत के हित के साधन के लिए सभी श्रुति के श्रेष्ठ कोविदों का धारण किया उन मुनियों के शुभ बतलाए जा रहे हैं उन मुनियों में वशिष्ठ कश्यप विश्वामित्र गौतम मुनि और महती तपस्या में स्थित जमदग्नि तथा तप के निधि वरदवाज में मुनिंद्र को बिठाकर स्थित हुए थे। इसके अनंतर शिव को शांतना देने के लिए भगवान जनार्दन वहाँ पर गए थे, जहां पर उन्होंने पौत्रियों के साथ युद्ध किया था। अत्रि पौत्र पहनों से बराही के साथ ब्राह्मण निष्पीडित व्याप्त खुले मुख से संयुक्त तथा स्वासों को लेते हुए श्री हरि को देखकर समागत हुए थे उनके द्वारा स्मरण किए हुए बराने सखा बरा के हित में भगवान नरसिंह समागत हुए थे उस अवसर पर आए हुए उन भगवान नरसिंह का},{"देखण करके उनके कामों को अपने ही तेज में ले लिया था बराहों के साथ सर्व ने देखा था कि वह तेज सबके तुल्य विष्णु भगवान के अंदर प्रवेश कर गया है तेज से रहित भगवान नरसिंह निश्वासों के समूह को छोड़ा था अर्थात वे बहुत कुछ निश्वास लेने लग गए थे फिर तो बहुत से वरासमुदभूत हो गए थे जिनका बहुत बड़ा आकार था और अद्भुत एवं तीक्ष्ण दानों वाले थे वे वरह सर्भिंगी रसमायाधारी और भय होते हुए पीड़ित करने वाले थे उस समय में भी नरसिंह भगवान और क्षण में गौ तुरंग और मनुष्य हो जाते थे एक ही क्षण में नरसिंह बरा के रूप में वाले थे वे किसी क्षण में गौ मायी उस्त्रंगाल और वैकृतिक अर्थात बिगड़े हुए हो जाते थे उस युद्ध में बराहों में अनेक भात के महाभयंकर स्वरूप वेतन मान किए थे इस अवसर पर भरक को उनके द्वारा कर उन कमल से और फिर उसने अपने तेज पुन्हा उनमें निर्धारित कर दिया इसके अनंतर प्रविष्णु भगवान विष्णु के कर से स्पर्श होते हुए वह अत्यधिक प्रसन्न हिरष्ट और बलवान हो गए थे इसके अनंतर सर्व में बहुत ऊंचा बलवान और धृड़नाद गर्जन की ध्वनि किया था जिससे यह 14 भुवन भर गए थे अर्थात 14 भुवनों कर नाद करने निकले थे उनमें महान शरीरों से धारण करने वाले तथा विशाल ओस से समन्वित समुत्पन्न हुए थे जिस प्रकार से वरहा के निश्वास से नाना रूपों को धारण करने वाले गुण हुए थे ये वैसे ही वरा थे प्रत्युत उनमें अधिक बलवान थे swan varaha udrishta roop wale plav gomay go ke muk ke sanyukt rich matang marjar और भूखा के समान मुख वाले थे, हंस की से ग्रीवा से युक्त, हाय के समान वाले तथा दूसरे महिष के समान आकृति वाले थे।